प्रश्नबीज प्रतिलभ्य अर्जुन उवाच लब्धसम्ञबुभुत्सयाथित प्रज्ञ काशव स्थितधी कि प्रभाषेत किसी व्रजेत कि स्थित, स्थित किम प्रतिता अहमस्म परं ब्रह्म यज्ञ तर का कि भाषण वचनम कथम असौ पर भाष्य से सधिस्थस सधित स्थित्रज स्थित स्वयं व कि प्रभाषेत कि आसीत व्रजेत कि आसनम व्रजनम तर कथ स्थित प्रज्ञ लक्षणमन श्लोक पृछती